संक्षिप्त महाभारत श्री गणेशा नमः, महाप्रस्थानक पर्व द्रौपदी सहित पांडवों का महाप्रस्थान नारायण नमस्कृत नरहोत्तम देवी सरस्वती जय मुदी अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखान नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन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 वह संपायन जी ने कहा राजन कुरराज युधिष्ठिन ने जब इस प्रकार विष्णु वंशियों के वंशियों के महान संहार का समाचार सुना तो महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा महामते काल ही संपूर्ण प्राणियों को पका रहा है विनाश की ओर ले जा रहा है अब मैं काल के बंधन को स्वीकार करता हूँ तुम भी इसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हो भाई के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने भी काल की अनिवार्यता बतला उनके कथन का अनुमोदन किया अर्जुन का विचार जानकर भीमसेन और नकुल सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। युधिष्ठिर ने युसु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया और अपने राज्य सिंहासन परीक्षित का अभिषेक किया इसके बाद वे अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा से बोले बेटी यह तुम्हारा पौत्र परीक्षित कौरवों का राजा होगा और यदवंशो में से जो लोग बज गए हैं उनका राजा श्री कृष्ण पौत्र वज्र को बनाया गया है परीक्षित का राज्य हस्तिनापुर में होगा और वद्र का इंद्रप्रस्थ में तुम्हें राजा वद्र की भी रक्षा करनी चाहिए ऐसा कहकर भाइयों से धर्म राजयुष्ठी ने श्री कृष्ण का अपने बूढ़े मामा दसदेव जी का तथा बलराम आदि का भी तर्पण किया और बड़ी सावधानी से सबके नाम ले लेकर उनके लिए विधि स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराया तथा भगवान का नाम कीर्तन करते हुए उन्होंने उत्तम ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न वस्त्र ग्राम घोड़े और रथ प्रदान किए इसके बाद गुरुवार कृपाचार्य की पूजा करके नगर निवासियों सहित परीक्षित को शिष्य भाव से उनकी सेवा में सौंप दिया तदनंतर समस्त प्रजा को बुलाकर राजा श्री युधिष्ठिर ने उन्हें अपना महाप्रस्थान विषय विचार बतलाया उनकी बात सुनते ही नगर और प्रांत के लोग उद्विग्न हो उठे और बोले महाराज आप ऐसा न करें हमें छोड़कर कहीं न जाएं। परन्तु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उन्हें समझा बुझा राजी किया और भाइयों सहित चले जाने का निश्चय उपाय किया फिर तो युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतारकर धारण किया भीम अर्जुन नकुल तथा देवी ने भी ऐसा ही किया, ने पहन लिए। इसके बाद ब्राह्मणों से विधि पूर्वक उत्सर्गकालीन इष्ट कराकर उन्होंने अग्नियों का जल में विसर्जन कर दिया और स्वयं वे महायात्रा के लिए प्रस्थित हो गए पहले जुए में परास्त होकर पांडव लोग जिस प्रकार वन में गए थे उसी प्रकार उस दिन द्रौपदी सहित उन्हें घर से जाते देख नगर की संपूर्ण स्त्रियां रोने लगी प्रसन्नता हुई थी का अभिप्राय जानकर और विष्णु वंशियों का संघार देखकर समस्त पांडव द्रौपदी और एक कुत्ता ये सब साथ चले इन छहों को साथ लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर से बाहर निकले तो नगर निवासी प्रजा और अंतपुर की स्त्रियां उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने गई किंतु कोई भी मनुष्य राजा युधिष्ठिर को लौटाने के के लिए लौटने लिए नहीं कर सका धीरे धीरे समस्त पुरवासी और कृपाचार्य आदि युष्सों को सांस लिए लौट आए नाग कन्या उलोपी गंगा में प्रवेश कर गई चित्रांगदा मणिपुर नगर में चली गई तथा शेष माताएं परीक्षित को घेरे हुए पीछे लौट आई तदनंतर महात्मा पांडव और यशस्विनी द्रौपदी देवी उपवास करते हुए पूर्व दिशा की ओर चल दिए ये सब, के सब योग युक्त महात्मा तथा त्याग धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेकों देशों नदियों और समुद्रों की यात्रा की आगे आगे युद्धि उनके पीछे भीमसेन भीमसेन के पीछे अर्जुन और उनके भी पीछे क्रमशन नकुल और सहदेव चलते थे स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी देवी सबके पीछे चल रही थी इस प्रकार चलते पांडव क्रमशः लाल सागर के तट पर अर्जुन ने दिव्य रत्न उन्होंने मार्ग रोक कर खड़े हुए पुरुष रूपधारी साक्षात अग्निदेव को सामने उपस्थित देखा सात प्रकार की ज्वाला रूप जिह से सुशोभित होने वाले उस अग्निदेव ने पांडवों से इस प्रकार कहा महाबाभ युधिषि भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अग्नि हूं अब तुम मेरी बातों पर ध्यान दो मैंने नर स्वरूप अर्जुन और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही खांडव वन को जलाया था तुम्हारे भाई अर्जुन को चाहिए कि इस उत्तम अस्त्र गांडीव धनुष को यहीं छोड़कर वन में जाए क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यह गांधी धनुष सब प्रकार के धनुषों में श्रेष्ठ है इसे पहले मैं अर्जुन के लिए ही वरुण से मांग कर ले आया था त्याग अर्जुन, अर्जुन ने उनकी बात मानकर धनुष और दोनों तर्कश पानी में फेंक दिए इसके बाद अग्निदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए और पांडव वे दक्षिणाभिमुख होकर चल दिए जाते जाते वे लवन समुद्र के उत्तर तट पर होते हुए दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगे तत्पश्चात केवल पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और आगे बढ़कर उन्होंने समुद्र में डूबे हुई द्वारकापुरी को देखा फिर योग धर्म में स्थित पांडवों ने वहां से घूमकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की